सच में कुछ भी समझ नहीं आ रहा था आखिर लुटेरों के दिमाग में चल क्या रहा था वो क्या प्लानिंग करके आए थे ज्यादातर लुटेरे तो लूट पाट करने के तुरंत बाद अपना रूप बदल लेते हैं और फेस मास्क वगैरह तो तुरंत ही निकालकर फेंक देते हैं लेकिन इनके दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा था कि ये लोग लूटपाट करने के बाद भी उसी फेस मास्क में घूम रहे थे आखिर ये चाहते क्या थे थोड़ी सी देर में उस टिकट वेंडर को भी पुलिस के सामने पेश कर दिया गया जिसने इस संदिग्ध को बस का टिकट बेचा था उसने बताया कि जो शख्स टिकट लेने के लिए आया हुआ था वो काफी उम्रदराज़ लग रहा था उसने यहाँ से नासिक जाने के लिए बस टिकट खरीदा था नासिक से मुंबई की दूरी तकरीबन अं तीन चार घंटे की थी ये भी महाराष्ट्र के भीतर ही आता है टिकट वेंडर ने बताया कि उस आदमी ने नासिक जाने के लिए एक्सप्रेस बस का टिकट खरीदा था और जिस बस से वो गया था वो सीधे ही नासिक ही रुकती है उसका बीच में कोई भी स्टॉपेज नहीं है और ना ही बीच के किसी स्टॉपेज के लिए टिकट मिलता है और उसके की बात उन लोगों ने तो पहले ही शक जता दिया था की बैंक में रॉबरी करने वाले लुटेरे किसी दूसरे शहर के हो सकते हैं हो सकता है की वो लोग सिर्फ बैंक लुटने के लिए नासिक से यहाँ आए रहे हों और अपना काम करके वापिस से नासिक चले गए बैंक में घुसकर स्टाम्प लूटने के लिए वो नासिक से आए हुए थे लेकिन क्या ये लुटेरे वाकई में नासिक के ही रहने वाले हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये कहीं और के हों लेकिन नासिक से होकर यहाँ मुंबई पहुंचो लेकिन ये सब बातें विक्रांत को थोड़ी परेशान कर रही थीं। बस का ड्राइवर कहाँ है और मुझे इस बस के सारे पैसेंजर्स की भी डिटेल चाहिए हो सकता है कि पैसेंजर के बीच में और भी संदिग्ध छुपे हों नैना बस टर्मिनल के संचालक से कहा और क्या आपके सभी बस में सीसीटीवी कैमरा नहीं है मुझे इस बस का सीसीटीवी फुटेज चाहिए और जल्द से जल्द ड्राइवर को बुलवाइए। हमें उसकी बात करनी है और हाँ इस बस के पैसेंजर्स की लिस्ट भी यस मैम पैसेंजर की लिस्ट तो आपको तुरंत मिल जाएगी क्योंकि इसके सारे पैसेंजर हमारे ही बस स्टेशन से चढ़े थे बस टर्मिनल के संचालक ने नैना की तरफ देखते हुए कहा लेकिन मैडम ये बस हमारे यहाँ की नहीं है ये बस नासिक बस अड्डे की है तो सीसीटीवी फुटेज और ड्राइवर की डिटेल के लिए नासिक बस अड्डे पर कांटेक्ट करना पड़ेगा लेकिन आप उसके लिए टेंशन ना लीजिए आप बस वहाँ नासिक बस अड्डे पर पुलिस को भेज दीजिए इधर मैं वहाँ के ऑपरेटर से बात कर लेता हूँ वो आपको सारी डिटेल दे देगा हम्म ठीक है नैना ने देव की तरफ हाथों ऐसी इशारा करते हुए कहा नैना का इशारा पाते देव ने अपना फोन बाहर निकाला और फिर ब्यूरो चीफ मिताली के पास फोन करने लगा वो मिताली ऐसी कहकर नासिक पुलिस को वहाँ के बस अड्डे पर इन्वेस्टिगेशन के लिए भिजवाना चाहता था लेकिन तभी नैना ने उसे ऐसा करने से रोकते हुए कहा नहीं रुको ये केस है, हम किसी और को नहीं भेज सकते हमें खुद वहाँ इन्वेस्टिगेशन के लिए जाना होगा ओके मैडम देव ने कहा फिर मैं चला जाता हूँ अमित भी चला जायेगा मेरे साथ नहीं तुम लोग रहने दो बहुत थगे हो तुम लोग लगातार कई दिन से काम कर रहे हो ऐसा करते हुए खुद ही जा रही हूँ नासिक नैना ने देव को रोकते हुए कहा लेकिन मैडम आप श्रेयस ने थोड़ी चिंता जाहिर करते हुए कहा आपका जाना ठीक रहेगा आपने भी तो आराम नहीं किया है पिछले कई दिन आप लगातार काम कर रही हैं। आप मुझे जाने दीजिए नहीं मैं नासिक जा रही हूँ काम हो गया है तो सुबह तक लौट भी आऊंगी जब तक तुम लोग यहाँ बस टर्मिनल का पूरा सीसीटीवी फुटेज खंगाल डालो मुझे लगता है की हमें और भी संदिग्ध मिल सकते है नैना ने श्रेयस को समझाते हुए कहा अच्छा यहाँ कोई और नहीं है जो थोड़ा फ्रेश है जो थका नहीं है नैरा ने अपनी उंगली से विक्रांत की तरफ इशारा करते हुए कहा तो तुम मेरे साथ नासिक जाना चाहती है मैं तुम्हारा ड्राइवर बनकर चलू ये चाहती हो तुम? विक्रांत ने अपनी बोई टेडी करते हुए कहा हाँ यही चाहती हूँ मैं एनी प्रॉब्लम नैरा ने भी गुस्से आखे दिखाते हुए कहा नहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं है बट एक जवान लड़का और एक जवान लड़की एक साथ रात में एक गाड़ी में कुछ हो गया तो विक्रांत अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आ सकता उसका इलाज है मेरे पास तुम फिक्र मत करो नैना ने अपने कमर में लगी हुई रिवॉल्वर विक्रांत को दिखाते हुए कहा लेकिन मैं मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है नैना मैं ऐसे गैर कानूनी काम नहीं कर सकता बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाना अपराध है विक्रांत तुम मेरा दिमाग मत खराब करो मुझे तुम्हारे साथ ही चलना है और तुम तुरंत चल रहे हो डेट्स इट ओके विक्रांत के पास अब नैना के साथ जाने के सिवा और कोई चारा नहीं था